दृष्टांत मिलेगा वहां साध्य कहीं उपलब्ध होगा पक्ष छोड़ करके अनु दृष्टांत था सपक्ष जहां सपक्ष मिलेगा वहां जैसे महानस हो गया पर्वतों पर्वतोपनीमान धुमाती अनुमान के लिए सपक्ष महानसम तो कहेंगे महानसम विशेष्य निश्चय का विषय अग्नि बन रहा है तो अग्नि क्या बन रहा है तो जिसका साध्य कहीं ना कहीं इस प्रकार के मिलेगा तो हम उसको कह सकते हैं किंचित विशेष्य निश्चय विषय साध्य वो साध्य जो है किंचित विशेष्य निश्चय विशेष्य निश्चय विषय किसी एक विशेष्य में वो साध्य का निश्चय हमको हो रहा है निश्चय हो गया ज्ञान ज्ञान का विषय वो बनेगा तो साध्य अगर कहीं मिलेगा तो ऐसा हेतु को हम कहेंगे किंचित विशेष्य का निश्चय विषय साध्य किंचित विशेष्य का निश्चय विषय विषय ये कौन बन रहा है वहाँ साध्य बन रहा है जहाँ ऐसे विषय नहीं बनेगा साध्य कहीं नहीं मिलेगा सपक्ष नहीं है तो वहां फिर साध्य साध्य क्या क्या बन जाएगा? साध्या साध्या हो जाएगा। पूरा होगा? हो वो हेतु को क्या कहेंगे साध्यक हो जाएगा हेतु और हेतु में क्या धर्म आएगा विशेषक निश्चया विषय साध्यकत्व तो ये आएगा जिस हेतु में अर्थात इसका सपक्ष कहीं नहीं मिल रहा है निश्चया विषय हो रहा है और इसी प्रकार की अगर जिसका विपक्ष नहीं मिलेगा उसके लिए क्या वाक्य कहेंगे साध्य तो हेतु में फिर साध्य अभाव तो ही आ जाएगा अच्छा आगे विरुद्ध हेतु का लक्षण कहते हैं उसका भाव, द्षुर द्षुर्णी द्षुर्णी द्षुर। साध्या भाव हेतुर हेतु ये लक्षण कहते है और जो सद हेतु होगा वहाँ के लिए वाक्य कैसे कहेंगे साध्य व्याप्तो हेतु सद हेतु तो साध्य व्याप्त हेतु कहने से वहां व्याप्ति कैसे कहते हैं हेतु साध्य ये अन्वय हो गया और व्यत्र की व्याप्ति कैसे कहते हैं तो वो होता है सद के लिए वहाँ साध्य व्याप्तो हेतु होता है और यहाँ ये हो गया साध्या भावो व्याप्तो हेतु यहाँ अन्वय व्याप्ति कैसे कहेंगे तत्र, तत्र, तत्र व्याप्ति और यहाँ व्यतर व्याप्ति कैसे कहेंगे तो यत्र साध्य तत्र हेतु ये साध्या भावभाव व्यतिरिक्त में कहेंगे ऐसे क्यों कहें देखिए यहाँ शब्दों नित्य कृतकत्वात यत्र हेतु कृतकत्वम तत्र नित्य तो रहेगा नहीं रहेगा तो नित्य तो अभाव रहेगा अनित्यत्व तो रहेगा इसलिए ये हेतु साध्या भाव के द्वारा व्याप्त तो है तुम ही न अनित्यत्व व्याप्त हो जिसका नहीं हो पाता है उपसंहार का अर्थ है कि निगमन निगमन क्यों नहीं हो पाता है कहेंगे आपको कहीं दृष्टांत तो मिले तो आप व्याप्ति ग्रहण करेंगे तो दृष्टांत तो नहीं होने से आपका निगमन और निगमन अर्थात यहाँ व्याप्ति का निश्चय नहीं हो पाया ये हो गया उपसंहार उपसंहार का अर्थ है कि निश्चय हो जाना कोई विचार करने के बाद हम कहते हैं न इसका ही उपसंहार हुआ इसी प्रकार की व्याप्ति ग्रहण इत्यादि इसका उपसंहार कब हो जाएगा क्योंकि व्याप्ति अगर आपको ग्रहण हो जाए तो यहाँ व्याप्ति ग्रहण होना है ये उपसंग्रह है नहीं हो पाना ये अनुपस व्याप्ति का ग्रहण नहीं हो पाना तीनों में का ग्रहण नहीं हाँ इसलिए ये सब तीनों व्यविचारी है तो यहाँ अनुपसंगार तो कहने से यहाँ व्याप्ति ग्रहण नहीं हो पाया तो व्याप्ति ग्रहण तो बाकी दो में भी नहीं हो पाया था अनुपसंगार अर्थात इसका उपसंहार ही नहीं, तो उपसंगारी नहीं हो पा रहा है अर्थात तो आपको वो सामग्री ही नहीं मिल रहा है वहां तो थोड़ा बहुत सामग्री था यहाँ सामग्री ही नहीं है, नहीं है। एक नंबर टिप्पणी दिया है व्याप्ति सामग्री अन्वय सहचार अन्वय व्याप्ति ज्ञान का सामग्री अन्वय सहचार ज्ञान का सामग्री के व्यतिरिकपक्ष अप्रसिद्धे विपक्ष अ प्रसिद्धे ये सामग्री नहीं होने से उपसंगहार नहीं हो पा रहा है स सहचार पूर्व में स्वच्छ नास्ति क्यों स्वक्ष अप्रसिद्धे है विपक्ष अप्रसिद्धे है नास्ति सण है के और का साथ और पूर्व में सकु पूर्व का सहचार वो सहचार नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि सपक्ष नहीं है विपक्ष नहीं है तो नहीं होने से वो नास्ति सहचार नहीं है तो इसलिए व्याप्ति का ग्रहण नहीं हो करके व्याप्ति का संशय हुआ व्याप्ति का संशय होने से व्याप्ति का निश्चय नहीं है तो आगे प्रतिबंध हो गया अनुमति अनुमितीकरण का प्रतिबंधक हो गया, गया व्याप्ति का प्रतिबंध अनित्यत्व भी ज्ञान का विषय है। अनित्यत्व हाँ अनित्य पदार्थ में अनित्व यहाँ जो सर्वम अनित अनित प्रमेयत्वाद ये यत्र यत्र प्रमेयत्व तत्र अनित्यत्म ऐसे कहाँ मिलेगा जहाँ अनित्य नहीं है वहाँ प्रमेयत्व नहीं ऐसे कहाँ मिलेगा पक्ष्य छोड़ के यहाँ पक्ष्य छोड़ के अन्य है ही, ही नहीं ना पक्ष्य में तो व्याप्ति ग्रहण नहीं होता है अन्यत्र नहीं है सर्वम कह दिया बोल करके ही अनुकोसंगारिक हो गया अच्छा विरुद्ध तो के लिए साध्याभाव व्याप्त होती साध्या भाव व्याप्ति ही साध्या भाव व्याप्ति अर्थात साध्या भाव निरूपित तो व्यतिरिक व्याप्ति साध्या भाव निरूपित तो व्यतिरिक व्याप्ति कैसा कहेंगे साध्य भाव निरूपित तो व्यतिरिक व्यापति तो साध्य व्यतिरिक्त व्याप्ति कैसे कहते हैं जब साध्य निरूपित तो व्यक्ति व्याप्ति कहते हैं इसी प्रकार की साध्य तो तो भाव निरूपित व्यतिरिक्त व्याप्ति अभाव उसी को आगे कहते हैं साध्य भाव अभाव अर्थात तो साध्य साध्य व्यापकभूत तो अभाव कौन हो जाएगा हेतु तो भाव।, हे तो भाव तो साध्य भूता भाव हो गया हेतु तो भाव हेतु हे तो भाव का प्रतियोगी कौन हो जाएगा हेतु हेतु हेतु में आ जाएगा प्रतियोगित्व तो? वही हो गया साध्य भूता भाव प्रतियोगित्व यही हेतु में आ गया यही व्याप्ति हो गया तथाच अभी क्या हुआ जहाँ हेतु रहा वहाँ साध्य रहा साध्याभाव रहा? रहा साध्या भाव रहा हमको उपनय वाक्य होना चाहिए साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष होना चाहिए अभी हेतु जो है वो साध्य व्याप्य है ना साध्यभाव्याप्य है तो इसलिए आपको क्या ज्ञान होगा कि साध्या भाव व्याप्त हेतुमान पक्ष साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष नहीं होगा साध्या भाव व्याप्त हेतुमान पक्ष होगा पक्ष हो जाएगा विशेष्य और तो इसको आगे कहते हैं तथा तो पक्ष विशेष्य क साध्य भाव व्याप्त हेतु प्रकार का ज्ञान हुआ आपको होना चाहिए था कि धूमवान एवं पर्वत और वो धूम कैसा है बन्ही व्याप्य बंधी व्याप्य धूमवान पर्वत होना चाहिए किंतु अभी आपको क्या हो रहा है कहते हैं साध्य अभाव व्याप्त हेतुमान पर्वत पर्वत हो गया विशेष्य। और उसमें आपको प्रकार मिल रहा है हेतु किंतु ये हेतु साध्या भाव व्याप्त है पर्वत में हेतु मिल रहा है मतलब पक्ष में हेतु मिल रहा है किंतु हेतु साध्य व्याप्त नहीं होकर के साध्या, साध्या भाव व्याप्त हुआ ये यहाँ है शब्द यहाँ पक्ष है तो उसमें कृतकत्व हेतु रहता है रहता है किंतु तो कृतकत्व नित्यत्व से व्याप्त है ना अनित्यत्व से व्याप्त तो अनित्यत्व तो व्याप्त कृतकत्वान शब्द होगा जहाँ हेतु तो साध्या भाव के द्वारा व्याप्त है तो यहाँ पक्षी हो गया शब्द उसमें कृतकत्व है किंतु एक इस प्रकार के बनी हुआ व्याप्त धुआ है ही नहीं सकता तो इसलिए तो सद हेतु हैतु के लक्षण इसलिए तथाच पक्ष्य पक्ष विशेष्य साध भाव व्याप्य हेतु प्रकार का ज्ञान हुआ हमको होना चाहिए साध्य व्याप्य हेतु प्रकार का ज्ञान अर्थात ये पक्ष धर्मता ज्ञान तो पक्ष धर्मता ज्ञान होता है किंतु ये साध्य व्याप्य पक्ष धर्मता ज्ञान नहीं है तो हमको होना चाहिए व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान और व्याप्ति किसका साध्य का व्याप्ति तो यहाँ किंतु तो साध्या भाव व्याप्ति विशिष्ट हेतु प्रकार का ज्ञान हो रहा है पक्ष विशेषक साध्या भाव व्याप्त हेतु प्रकार का अर्थात जो पक्ष है वो हेतुमान है है हे? किंतु हेतु जो है वो साध्या भाव व्याप्य हो गया इस प्रकार के ज्ञान हुआ ये परामर्श ज्ञान हो गया तो होने से पक्ष विशेष साध्य प्रकार का अनुमिति हो जाएगा क्यूँकि पक्ष विशेषक साध्या भाव व्याप्त तो हेतु हुआ तो हेतु है हे, जहाँ हेतु रहेगा वहाँ साध्य रहेगा न साध्या रहेगा साध्य रहेगा यहाँ क्या है यहां साध्या, साध्या, भाव। साध्या भाव आप पक्ष में हेतु है हेतु हे होने से वो किस को प्रमाण करेगा ये विचार हो ना यह साध्या भाव को प्रमाण करेगा तभी तो ये में जो हेतु को प्रमाण करता है तो आपको पक्षी का साध्य प्रकार प्रकार की अनुमति होगी साध्याभाव प्रकार की अनुमति होगी इसलिए पक्ष विशेष का साध्य प्रकार को अनुमति का प्रतिबंध हो जाएगा ऐसे अनुमति नहीं होगी हेतु का ही दोष है <wheels> हेतु का क्या काम है को को को प्रमाण प्रमाण प्रमाण करना चाहिए। किंतु नहीं करके को कर रहा है। तो इसलिए हेतु को दोष युक्त हेतु कहा जाएगा हेतु में दोष वही है कि यह साध्य को प्रमाण नहीं करता है साध्य का दोष होता ही नहीं। साध्य का दोष न या हेतु दुष्ट होता है साध्य दुष्ट नहीं है जा जा के तो, तो हेतु दुष्ट नहीं होगा नहीं होगा तो आपको ये लक्षण में घटेगा साध्याव व्याप्त हेतु होगा फिर तो साध्य व्याप्त हेतु होगा औद हेतु है तो ये हो गया विरुद्ध हेतु तो के लिए एक नंबर टी देखिए अत्र दोषे निरूपिता हेतु निष्ठा व्याप्ति व्याप्ति साध्या भाव निरूपित हेतु में रहेगा अनवय व्याप्ति भी और व्यति व्याप्ति भी अन्वय व्याप्ति कहेंगे यत्र हेतु तत्र साध्या भाव और व्यति व्याप्ति कैसे कहेंगे तो mm -hmm. तो भादा भादा। तत्र हेतु तद आश्रय हेतु ये व्याप्ति का आश्रय हो जाएगा हेतु साध्या भाव हो जाएगा नित्यत्व अभाव क्योंकि साध्य आपका नित्यत्व है साध्या भाव हो जाएगा नित्यत्व अभाव तो निरूपित अन्वय व्याप्ति कैसे होगा कहेंगे यत्र यत्र कृतकत्व तत्र तत्र नित्यत्वभाव जहाँ हेतु वहाँ साध्या भाव ये अन्वय व्याप्ति हो गया <cambi way to speakersShould> इति इति और नित्यत्वभाव जहाँ नित्यत्वभाव रहेगा वहाँ क्या रहेगा साध्य रहे रहे रहेगा और वहाँ का हेतु का अभाव रहेगा <laughs> जहाँ नित्यत्व अभाव अभाव अवृत्ति कृतकत्व रूप वहाँ कृतकत्व नहीं रहेगा अवृत्ति हो जाएगा तो हेतु अभाव अवृत्ति कृतकत्व रूपा एवं साध्य निरूपिता हेतु निष्ठा व्यतिरिक व्याप्ति अच्छा ये दिखाए यत्र कृतकत्व तत्र नित्यत्व अभाव ये हो गया अन्वय व्याप्ति अन्वय व्याप्ति में आपको व्याप्ति का लक्षण के अनुसार होना चाहिए साध्या भाववत अवृत्तित्व व्याप्ति का लक्षण हो गया साध्या भाववत अवृत्तित्व साध्या भाव अर्थात का भाव व्यापक व्यापका भाववत अवृत्तित्व ये होना चाहिए अभी आपका यहाँ व्यापक कौन है साध्या भाव व्यापका भाववत अवृत्तित्व और व्यापक हो गया साध्याभाव तब अभी ये क्या हो जाएगा लक्षण अवृत्तित्व भाव। तो, तो। ये आपका अभी व्याप्ति होगा को कह दिया नित्यत्व तो अभाव अभाव अवृत्तित्व तो। ये कृतकत्व में कृतकत्व में आ जाएगा अवृत्ति रूप अवृत्ति कृतकत्व रूप ये हो गया अन्य व्याप्ति मतलब अन्वय के अनुसार ही व्याप्ति दिखा दिया साध्या भाव तो अवृत्तित्व ये घटा दिया दूसरा वेत्रि के अनुसार भी व्याप्ति होना चाहिए वेतरे की व्याप्ति कहते हैं यत्र यत्र नित्यत्वा नित्यत्व भावाभाव नित्यत्व आपका साध्य है तो साध्या भावा भाव यत्र तत्रु हेतु भाव तो कहते हैं यत्र यत्र नित्यत्व भावाभाव अर्थात नित्यत्व तत्र तत्र ये कृतकत्वभावरिक व्याप्ति हो गया तदम विरुद्ध हेतु में आ जाएगा <coughs> तो, अर्थात व्याप्ति भी व्यतिरिक व्याप्ति ये दोनों कृतकत्व में आते हैं किंतु किसका व्याप्ति साध्या भाव का व्याप्ति इसलिए हेतु साध्या भाव को प्रमाण करेगा साध्य को प्रमाण नहीं करेगा ना अन्य व्याप्ति में आगे आपको व्याप्ति का लक्षण दिखाना पड़ेगा व्याप्ति का स्वरूप और व्याप्ति का लक्षण दोनों घटा करके दिखाना पड़ेगा व्याप्ति का स्वरूप दिखाएंगे यत्र हेतु तत्र व्यापक ये दिखाएंगे इसलिए दिखाते यत्र यत्र कृतकत्व तत्र यत्र नित्यत्व अभाव ये स्वरूप हुआ यत्र धूमस तत्र बनी ये स्वरूप दिखाए आगे लक्षण दिखाएंगे साध्या भाव वृतित्व उसी को लक्षण दिखा रहे हैं नित्यत्व भावा भाववत अवृत्तित्व ये लक्षण दिखा रहे हैं पहले स्वरूप कथन कर दिए आगे लक्षण दिखा रहे हैं दोनों अलग है लक्षण तो अन्वय व्याप्ति में भी वही व्याप्ति का लक्षण है व्यतिरिक्त व्याप्ति में भी वही व्याप्ति का लक्षण है लक्षण तो वही हो जाएगा अच्छा <laughs> किन्तु स्वरूप दोनों का अलग अलग होगा एक होगा यत्र हेतु हे त्यापक दूसरा हो जाएगा ये व्यापक अभाव तेतु अभाव स्वरूप अलग अलग हो जाएगा अवृतित्व लक्षण तो हो तो समान होगा अच्छा। व्यापक तो so अभाव व्यापक आपका साध्य अभाव व्यापक अभाव व्यापक अभावत नहीं व्यापक अभावितम साधा क्योंकि वास्तविक यहाँ आपका साध्य स्थान में और साध्य अभाव है यत्र हेतु तब इसलिए यहाँ साध्य नहीं है वहाँ व्यापक अभाव व्यापक है अच्छा ये हो गया विरुद्ध हेतु तो। आगे पृष्ठ में सत प्रतिपक्षिया प्रतिपक्ष तो यर्था प्रथम हेतु हो साध्या साधकम साध्याभाव को सिद्ध करने के लिए साध्य अभाव साधकम् साधकम दोनों ष्ठी हैं हेतु अंतरंग विद्यते य से प्रथम हेतु हो हेतु अंतरंग विद्यते ये हेतु अंतरंग द्वितीय हेतु हो गया और ये द्वितीय हेतु क्या करता है साध्य ये भाव साधक अभाव को सिद्ध करता है हेत। हेतु साध्य कर है। तो साध्य कर है। तो हेतु प्रथम भाव को सिद्ध नहीं कर करता है तो, तो, तो यहाँ दे दिया शब्द वो नित्य है श्रावण प्रथम हेतु हो गया श्रावणत्वम वो साध्य को सिद्ध करता है नित्य नित्यत्व वो साध्य का साधक वो कर नहीं पाएगा वो क्योंकि दुष्ट अच्छा। और दूसरा हेतु हो गया सब दो दूसरा हेतु हो गया तो ये पूर्व अनुमान में जो साध्य था नित्यत्व तो, उसका अभाव अनित्यत्व तो, इसका ये सिद्ध कर रहा है कार्यत्व तो हेतु तो? ये कार्यत्व तो हो गया हेतु तो अंतरम वो साध्या भाव का साधक है साध्या भाव किस का साध्या भाव हो कहते हैं यश्य का साध्या भाव पूर्व हेतु का साध्या भाव पूर्व हेतु जिसको सिद्ध करने के लिए आया था ये हेतुअर्मा करके उसका अभाव को सिद्ध करता है शब्दों नित्य कार्यत्पक्ष सत प्रतिपक्ष अर्थात सत अर्था विद्यमान प्रतिपक्ष हेतु दौनुक वो हेतु को कहा जाएगा सत प्रतिपक्ष जो प्रथम हेतु हो गया उसका प्रतिपक्ष हेतु विद्यमान है इसलिए प्रथम हेतु को कहा जाएगा सत्प्रतिपक्ष यही उसका दोष है प्रथम हेतु दुष्ट है द्वितीय हेतु नहीं अच्छा इसमें अंतर क्या आया प्रथम हेतु जो है वो एक साध्य को कहता है और दूसरा हेतु आकर के साध्याभाव को कहता है किंतु विरुद्ध में जो प्रथम हेतु था वही वो को कहता था नित्य कृतकत्व हेतु है हे, वो को ही कहता था ये दोनों में अंतर है दूसरा हेतु इनके अभाव को को कहता है तो विरुद्ध में नित्य शब्दो नित्य प्रमेयत्व ये प्रमेयत्व हेतु ये नित्यत्व का विरुद्ध अनित्यत्व को सिद्ध करना चाहिए व्याप्त होना चाहिए यत्र यत्र प्रमेयत्व तत्र अनित्यत्व ऐसा होगा क्या नहीं।, नहीं होगा तो साध्या भाव व्याप्त हेतु नहीं होगा फिर वो लक्षण होना चाहिए तो हेतु जहाँ होगा वहाँ साध्याभाव होना चाहिए अगर ऐसा हो जाएगा तो विरुद्ध हेतु होगा नहीं है तो नहीं हो ये दोष? शब्दों नित्य नित्य ये तो व्यविचार में आएगा ये व्यविचार में आएगा ये साधारण व्यविचार में, में आ जाएगा प्रमेयत्व तो, नित्यत्व नित्यत्व तो, तो, शब्द सर्वत्र रहेगा साधारण विचार न्याय बोधि ने दिया है पूर्व पृष्ठा में एवं सत प्रतिपक्षी अपि जैसे विरुद्ध में हुआ ऐसे सत प्रतिपक्ष में भी किंतु तो अंतर क्या है विरुद्ध सत प्रतिपक्ष और विशेषस्तु ये दोनों में फिर विशेष क्या है विरुद्ध हेतु एक सत्प्रतिपक्ष हेतु द्वित्व च्ञातव्य विरुद्ध स्थल में एक ही हेतु है सत प्रतिपक्ष स्थल में दो हेतु हैं प्रथम हेतु का सत प्रतिपक्ष कहा जाएगा क्योंकि उसका प्रतिपक्ष आ गया द्वितीय हेतु तो आ गया साध्याभाव व्याप्य प्रति हेतुमान पक्ष साध्या भाव व्याप्य प्रति हेतुमान हे प्रथम हेतु जिस साध्य के द्वारा व्याप्य था जो प्रति हेतु आया जो प्रतिपक्ष हेतु आया वो साध्या भाव के द्वारा व्याप्य हो गया प्रथम हेतु का जो साध्य था दूसरा हेतु उस साध्य से व्याप्य नहीं होता है साध्या भाव के द्वारा व्याप्त होता है दूसरा हेतु आया कृतकत्व और प्रथम में साध्य था नित्यत्व साध्या भाव क्या हो जाएगा अनित्यत्व ये जो दूसरा हेतु आया कृतकत्व ये साध्या भाव अनित्यत्व के द्वारा व्याप्त हुआ प्रतिपक्ष जो हेतु हुआ वो साध्या भाव के द्वारा व्याप्त हुआ इसलिए कहते हैं साध्या भाव व्याप्य प्रतिपक्ष हेतु तो हे प्रति हेतु अर्थात प्रतिपक्ष हेतु मान पक्ष प्रति तो तो तो तो तो तो वो प्रतिप सत प्रतिपक्ष सत अर्थात विद्यमान प्रतिपक्ष यश करने से प्रथम हेतु श्रवण सत है ना प्रतिपक्ष नहीं है सत प्रतिपक्ष में कर्मधारय हो जाता तो द्वितीय हेतु को कह बहुबरी है सत विद्यमान प्रतिपक्षो प्रथम हेतु तो समान तो होगा पक्ष तो समान होगा साध्याभाव व्याप्य हे प्रति हेतुमान पक्ष पक्ष समान रहेगा नहीं तो पर्वतो बन्यमान धूमांत और ह्रदो जलावान जलात् सब प्रति पक्ष हो जाएगा नहीं होगा पक्ष एक ही होना चाहिए एक ही पक्ष में एक हेतु साध्य को कहेगा दूसरा हेतु साध्या भाव को कहेगा हेतुमान पक्ष सत प्रतिपक्ष ऐसा किन्तु हेतु किंतु हेतु कौन सा हेतु है प्रतिपक्ष हेतुमान पक्ष हेतु ना ना सत प्रतिपक्ष होने से प्रथम हेतु तो यहाँ के वो दुष्ट है तभी तो भाव व्याप्य प्रति हेतुमान यहाँ साध्या भाव व्याप्य प्रति हेतु ये जो द्वितीय हेतु है द्वितीय हेतु हुआ तो ये हेतु साध्या भाव के द्वारा व्याप्य हुआ और ये हेतु पक्ष में रहता है रहता है तो ये हेतु क्या सिद्ध करवाएगा साध्या भाव को सिद्ध कराएगा अगर ये प्रतिपक्ष हेतु तो साध्य अभाव को सिद्ध करवा दिया वही पक्ष में ये प्रथम हेतु तो कैसे वहां साध्य को सिद्ध करवाएगा no. नहीं करवा पाएगा इसलिए प्रथम हेतु तो दुष्ट हो जाएगा तो साध्य अभाव व्याप्य प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष हेतु प्रतिपक्ष हेतुमान पक्ष प्रति हेतुमान पक्ष दे दिया ये सत प्रतिपक्ष प्रति विरुद्ध मतलब विरुद्ध मतलब ये जो विरुद्ध हेतु अर्थात विरोधी प्रति हेतु मान अर्थात विरोधी हेतु विरुद्ध दोष वाला ये नहीं ये विरोधी हेतु मान साध्याव व्याप्य प्रति अर्थात विरोधी हेतु वाला हो गया पक्ष जो पक्ष विरोधी हेतु वाला है जो हेतु को सिद्ध कराएगा वहाँ कोई भी आकर कैसे साध्य को सिद्ध करवा सकता है क्योंकि एक हेतु वहाँ सिद्ध कर रहे हैं समान पक्ष में कोई भी साध्य का सिद्ध नहीं कर पाएगा तो कहाँ है उसका तो प्रतिपक्षी इति इतियावत अर्थात तो वो हेतु का सत प्रतिपक्ष कहेंगे वो पक्ष को सत प्रतिपक्ष नहीं कहेंगे और हेतु सत प्रतिपक्ष होगा अर्थात तो साध्या भाव व्याप्य प्रति हेतुमान पक्ष यश्य ऐसा कह सकते हैं यश हेतु हो क्योंकि सत प्रतिपक्ष हेतु होता है हमको हेतु को दुष्ट हेतु बनाना है ना, तो जिसको उसको नहीं तो इसलिए ऐसे जो पक्ष साध्य भ्या, अभाव व्याप्य प्रति हेतुमान पक्ष यश हेतु हो ऐसा, ऐसे हेतु हो अर्थात प्रथम हेतु हो तो तब तो वो सत प्रतिपक्ष कहा जाएगा अच्छा सत प्रतिपक्षी दो हेतु तो प्रतिपक्ष में दो हेतु और विरुद्ध एको हेतु रीति भाव। ये दोनों में भेद हुआ साधक हेतु जब द्वितीय हेतु आकर के को प्रमाण करता है और आप वो हेतु को लगाए हैं प्रथम हेतु को साध्य को प्रमाण करने के लिए वो तो नहीं कर पाएगा तो वास्तविक प्रथम हेतु भी साध्या भाव को ही कहेगा क्योंकि वहाँ तो वो पक्ष में साध्य है ही नहीं नहीं होने से साध्या भाव साधक हेतु आप उसको साध्य साधक तुन उपन्यास्त इति असामर्थ्य ये तो अनुमान में आपका असामर्थ्य है ये सिद्धांति कह रहे हैं क्योंकि हेतु तो साध्या भाव का साधक है क्योंकि पक्ष में साध्य है ही नहीं कैसे पता चला कहीं दूसरा दु, हेतु आकर के उसको निश्चय करवा दिया इसलिए प्रथम हेतु भी साध्य को सिद्ध नहीं करा रहा है क्योंकि पक्ष में साध्य नहीं है वो तो साध्य भाव को ही कह रहा है वही तो दोष है वो तो दोष है पक्ष तो में साध्य नहीं है तो ये दोष किसको लगेगा जो है जो प्रमाण करने के लिए आया है तो इसलिए हेतु को ही वो दोष लगेगा क्योंकि वो आया है साध्य को प्रमाण करने के लिए और वह साध्य है ही नहीं इसलिए हेतु दुष्ट हेतु हो जाएगा साध्य अभाव हेतु जो है साध्य अभाव हेतु ये क्या इसका अर्थ है साध्य साध्य अभाव को सिद्ध करने वाला हेतु जो है और ध्य से साधकत्व है उपन्यास तो आप लगाए हैं उसको अनुमान में तो कार्य तो।, तो नहीं प्रथम है तो क्या है ये जो श्रावणत्व है वो साध्य अभाव को नित्यत्व तो अभाव को प्रमाण करने वाला है और आप उसको लगाए हैं नित्यत्व तो सिद्ध करने के लिए जहाँ जहाँ श्रावण तो रहेगा कहेंगे वहाँ तो नहीं रहेगा तो नहीं रहने से ये श्रावण तो हेतु ये नित्य को सिद्ध नहीं करेगा ये तो नित्य तो अभाव को सिद्ध करवा देगा और आप उसको नित्य तो सिद्ध करने के लिए लगाए हैं। कार्य तो है हेतु नहीं प्रथम हेतु श्रावण तो। श्रवणत्व मूल में जो दिया साध्या साधकम हेतु अंतरम वो हेतु अंतरम हो गया कृतकत्व किंतु यहाँ साध्य अभाव साध्य अभाव साधक का जो हेतु है उस हेतु को आप साध्य का साधकत्व लगाए हैं कौन सा हेतु को आप साध्य का साधकत्व लगाए थे वो किंतु साध्य का अभाव का साधक है जिसको आप साध्य साध्य साधकों के लिए लगाए हैं वो साध्य अभाव का साधक है तो इतनी असामर्थ्य सूचनम अर्थात ये तो सामर्थ्य नहीं है वो साध्य साधकत्व उपन्यास्त है क्या नहीं. नहीं है नहीं है तो कहते हैं कि साध्य साधकत्वन उपन्यास्त कौन कहते हैं जो साध्य अभाव का साधन करने वाला है जो उपन्यास्त है साध्य का साधकत्व वो साध्य का साधक है ही नहीं वो तो साध्य का अभाव साधक सिद्ध करवाएगा द्वितीय तो करवा रहा है उसमें तो संदेह नहीं है किंतु तो प्रथम आप जिसको साध्य का साधकत्व तो उपन्यास किए हैं वो भी साध्य अभाव का साधक है इति असामर्थ्य सूचना आगे है असिद्ध असिद्ध के लिए पड़े हैं असिद्ध तीन प्रकार की हैं आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्याप्यत्व असिद्ध व्याप्यत्व का अर्थ व्याप्य में तो रहेगा व्याप्यत्व वही हो गया व्याप्ति अर्था व्याप्ति जिस हेतु में नहीं रहेगा वो हेतु व्याप्य नहीं बनेगा उसमें व्याप्यत्व नहीं आएगा अच्छा आश्रय आश्रय अर्थात हेतु और, और साध्य का जो आश्रय होता है अर्थात पक्ष असिद्ध क्यों हो गया कहते हैं ऐसा पक्ष कहते हैं जो पक्ष में पक्षता अवच्छेद नहीं है इस प्रकार के जो होगा पक्ष वो पक्ष असिद्ध माना जाएगा पक्ष एक अवच्छेद होना चाहिए जो पक्षों को दूसरों से भिन्न करवाएगा अगर वो जो है है अगर वो में नहीं रह रहा अर्थात तो ही निरूपित तो नहीं हो पा रहा है। तो जैसे घटा, के तो हो जाएगा कि पक्ष पक्षता अवच्छेदों के द्वारा निरूपित तो होगा किंतु जहाँ पक्षता अवच्छेद नहीं रहेगा वो पक्ष कैसे निर्णय होगा आगे पढ़िए आश्रया सिद्ध दोष क्या है दृष्टांत दे करके समझाते हैं यथा गगन अरविंद अरविंद सरोज अरविंद वरोज अरविंद में अरविंदत्व तो भी रहेगा सुरभित्व भी रहेगा तरह से यहाँ व्याप्ति तो मिल जाता है तो यत्र यत्र अरविंदत्वम तत्र सुरत्वम ये व्याप्ति यहाँ मिल जाएगा किंतु यहाँ पक्ष्य ही नहीं ही है पक्ष्य क्यों नहीं है पक्ष्य अरविंद है अरविंद है कहते हैं अरविंद तो है किंतु जो अरविंद बोलकर के आप सकल अरविंद को पक्ष नहीं बनाए हैं ये अरविंद में आप एक अवच्छेद कलाए हैं क्या है कहते हैं गगनीयत्व क्योंकि गगन अरविंद ये दोनों समान अधिकरण न न गगन यो अरविंद समानाधिकरण नहीं है तो गगने अरविंद कहने से अरविंद हो जाएगा गगनीय गगने भव इत्ये गगनीय गहादिभ्यश्च अ छ प्रत्यय तो हो जाएगा तो गगनीय हो गया अरविंद समानाधिकरण होंगे अरविंद में आ जाएगा गगनीयत्व यही आपका अरविंद रूपक पक्ष का अवच्छेदक है अर्थात आप सकल अरविंदों को पक्ष नहीं बना रहे हैं जो अरविंद गगनीयत्व से अवच्छिन्न है तो अभी कहते हैं कि गगनीयत्व विशिष्ट अरबिंद ये आपका पक्ष है किंतु कोई भी अरबिंद में गगनयत्व नहीं रहेगा इसलिए ऐसा पक्ष जो पक्षता अवच्छेद जिसमें नहीं है वो पक्ष प्रसिद्ध नहीं होगा जैसे कहेंगे कि पटत्व अवच्छिन्न घट तो ये प्रसिद्ध नहीं है इसी प्रकार की गगन्यत्व अवच्छिन्न अरविंद ये प्रसिद्ध नहीं है अत्र गगनारिंद आश्रय सास्ती है <laughs> न्यायोदी में आश्रय असिदिर्नाम पक्षता अवच्छेद काशिष्ट पक्ष असिद्धि पक्ष में पक्षता अवच्छेदक होना चाहिए कितनी पक्षता अवच्छेद विशिष्ट पक्ष्य यह अगर अप्रसिद्ध हो जाएगा यहाँ पक्षता अवच्छेदक हो गया अत्र अरविंदे गगनयत्व अभाव गगन्यत्व हो गया पक्षता अवच्छेद का तो अभी अरविंद हो गया पक्ष अभी पक्ष में पक्षता का नहीं है पक्षता अवच्छेद का अभाव निश्चित हो गया तो गगनीयत्व विशिष्ट अरविंद ये नहीं मिलेगा क्योंकि अरविंद में गगन्यत्व का अभाव निश्चय हो गया अरविंदत्व विशिष्ट ऐ गगन्यत्व विशिष्ट अरविंदे तो पक्ष ही नहीं मिला गया था फिर सौरभ्य अनुमिति प्रतिबंध अनुमिति का प्रतिबंध हो गया पक्षे नहीं मिलता है ठीक है अजय तो ओम शंकर